गीता तत्व चिंतन मोह की प्रतिक्रिया संसार को देखने के दो तरीके संसार को देखने के दो तरीके हैं एक तो वह जिसे हम आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव दृष्टिकोण कहते हैं और दूसरा पदार्थनिष्ठ ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण कहलाता है पदार्थ के अपने कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो उस पदार्थ के संदर्भ में तो अपरिवर्तनशील है पर व्यक्ति भेद से उनके महत्व और उपादेयता में भिन्नता हुआ करती है उदाहरणार्थ हम सोने की एक डली लें सोने की दृष्टि से सोने के जो गुण हैं वे परिवर्तित नहीं होते पर विभिन्न व्यक्ति उस डली को अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे कोई उसमें हार देखेगा तो कोई कंगन जिसे कर्ण फूल बनाने की इच्छा होगी वह उस डली में कर्ण देखेगा इस प्रकार सोने के साथ रागात्मक संबंध में व्यक्ति भेद से भिन्नता हो जाती है यदि ये रागात्मक संबंध हटा दिए जाएं, तो व्यक्ति निरपेक्ष दृष्टि से सोने को देखने में समर्थ होगा उसे सोना सोना ही दिखाई देगा हम अपनी इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करें कल्पना करें कि एक व्यक्ति जरूरत में पड़ अपना सोने का गहना बेचने के लिए दुकान पर गया है इस व्यक्ति के लिए भले ही गहने का रूप सत्य हो पर दुकानदार के लिए तो सोना ही सत्य है वह रूप की तनिक परवाह नहीं करता अगर गहना हाथ से छूट कर नीचे गिर जाए तो बेचने वाला लपककर उसे उठा लेगा और देखेगा कि कहीं वह छत तो नहीं हुआ दुकानदार अविचलित रहता है गहने के मुड़ने और टूटने से उसका कोई प्रयोजन नहीं गहना साबुत हो तो भी उसकी दृष्टि में उसकी उतनी ही कीमत होगी जितने की उसके मुड़ने या टूट जाने पर एक और उदाहरण ले ले हमारा कोई स्वजन काल कौलित हो गया और हम उसका दाह संस्कार करने शमशान गए वहां चिता सजाई और मृतदेह को उस पर लेटा दिया फिर आग लगा दी बीच में हम देखते हैं कि मृतदेह का एक अंग आग के बाहर आ गया है कोई व्यक्ति लकड़ी लेकर उस अंग को आग में ठेलता है और हम कह उठते हैं अरे जरा धीरे ठेरो अचानक यह उद्गार कैसे निकला अंग तो मुर्दे का है मुर्दा है पदार्थनिष्ठ दृष्टि से देखें, तो मुर्दे से हमारा संबंध जुड़ जाता है और हम उसके अंग को जोर से ठेला जाते नहीं देख सकते हमारा सारा मोह तब शुरू होता है जब परिस्थितियों को उनके वास्तविक स्वरूप में न देखकर हम उनके साथ अपना रागात्मक संबंध जोड़ लेते हैं इससे व्यक्ति निरपेक्ष नहीं रह पाता और इसीलिए जीवन की सारी भूलें हुआ करती है तब हमारा संतुलन ऊपर उपरयुक्त न्यायाधीश के समान अर्जुन के समान बिगड़ जाता है और जांच के हमारे सारे मापदंड ही बदल जाते हैं गीता इसी असंतुलन को ठीक करने की शिक्षा देती है